साधन <Sapartyadvayapakattvim> और शाद्धियो का और और साध्य व्यापकत्व का व्याख्यान अप्रतियोगिता और और व्यापकत्व साधन अव्यापक साधनिष्ठ इसका क्या अर्थ है साधन समान अधिकरण अच्छा अगर हम केवल साधन व्यापकम उपाधि इतना ही कह देंगे साध्य व्यापक नहीं कहेंगे तो वहा ये अनुमान दिया था शब्दों कृतकत् शब्दों कृतकत्व इसमें हेतु है कृतकत्वम साध्य है अनित्यत्व इसमें व्याप्ति है ये कृतकत्व तत्र अनित्यम ये सद हेतु है किन्तु अगर हम साधन साध्य व्यापक नहीं कहेंगे जो साधन का व्यापक हो जाएगा उपाधि बन जाएगा साधन हो गया कृतकत्व दे में कृतकत्व है और बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्व नहीं है तो उपाधि बन जाएगा साधन अव्यापक नहीं कहने से वो उपाधि बन जाएगा सदहेतु में उपाधि आ जाएगा ये दोष होगा तो इसलिए साधन ये भी कहना पड़ेगा अगर साधनों का अव्यापक कहेंगे साधन है कृतकत्वम, अर्थात जहाँ कृतकत्व रहे और साधन का अव्यापक रहे तो रहे और ये नहीं रहा ना, तो न साध्य व्यापकत्व अगर कहेंगे हम खाली साधन अव्यापक कहे थे इतना कहने से कृतकत्व तो रहा और बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्त्व नहीं रहा नहीं रहने से अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण अनहत्व ए अर्व ये उपाधि बन गया अगर साध्य व्यापक कह देंगे तो साध्य हो गया अनित्यत्व यम त्र सामान्य सती अस्मद आदि बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्हत्व दियोणुक अनित्यत्व है अनित्व है किंतु अस्मद बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्व है दियोणुक में नहीं है साध्य व्यापकत्व कहने से ये और उपाधि नहीं बनेगा केवल साधन अव्यापक कहेंगे तो उपाधि बन जाता है साध्य व्यापक कह देंगे तो और उपाधि बन नहीं पाएगा ये प्रथम हुआ खाली साध्य व्यापक कहेंगे तब आप कृतकत्व उपाधि बन जाएगा अस्मद बाह्य इंद्रिय ग्रहण ये हेतु बनाएंगे तो ये भी सद हेतु है इसमें उपाधि आ जाएगा अर्थात आप अगर केवल एक अंश कहेंगे तो देखेंगे ये वो जो उपाधि नहीं होना चाहिए वहां भी लक्षण चला जाता है ये सब दोष आएगा अच्छा आगे कहा कि सदहेतु तुम्हें उपाधि का लक्षण जाएगा अगर आप एक अंश कहेंगे तो सदहेतु जैसे यहाँ कृतकत्व सदहेतु हुआ था उसमें भी उपाधि का लक्षण चला गया आप दूसरा अंश नहीं कहने से सदहेतु में लक्षण जाता है ते दोनों अंश कहना पड़ेगा अच्छा आगे कहा साध्य व्यापक में अत्यंत पद दिया है साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व तो, अगर अत्यंत पद नहीं कहेंगे अनुन्य भाव ले सकते हैं तो अभी साध्य समानाधिकरण अनुन्य भाव का प्रतियोगी सभी अनया भाव का प्रतियोगी बनेंगे ना अप्रतियोगी बनेंगे प्रतियोगी बन जाएंगे क्योंकि जहां साध्य रहेगा उस अधिकरण में वो अधिकरण को छोड़कर बाकी सबका अन्य भाव रहेगा रहने रहे से सभी अन्य भाव का प्रतियोगी बनेंगे तो फिर अनन्या भाव का अप्रतियोगी कोई नहीं मिलेगा तो लक्षण असंभव हो जाएगा साध्य समानाधिकरण अन्य भाव कह देंगे साध्य समानाधिकरण अन्य भावक कितने अनुनिया मिलेंगे सभी का अनुनिया भाव मिलेगा केवल अधिकरण छोड़ गए बाकी सबका अनुनिया भाव मिल जाएगा सभी तो प्रतियोगी हो जाएंगे हमारा लक्षण में चाहिए अप्रतियोगी होना चाहिए तो कोई अप्रतियोगी नहीं होगा लक्षण असंभव हो जाएगा और दूसरा साधन समानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होना चाहिए उपाधि अर्थात तो साधन जहां रहता है वहां वो उपाधि नहीं रहना चाहिए अगर साधन समान अधिकरण हम अत्यंताभाव नहीं कहेंगे साधन समान अधिकरण अनुन भाव प्रतियोगी ले जाएगा साधन जहां रहता है वहां अनुन्याभाव का प्रतियोगी जो बन जाएगा जहां साधन रहेगा वो साधन है क्या नहीं।, नहीं है तो उसमें साधन का अनुनिया भाव आ जाएगा तो जहां साधन रहता है वहां साधन का अन्य अभाव रहने से साधन ही अनन्या भाव का प्रतियोगी बना तो साधन अन्य न्यायों का प्रतियोगी बन जायेगा अर्थात तो साधन में ही उपाधि का लक्षण चला जाएगा ये दोष आएगा अतिव्याप्त हो रहा है तो साधन में उपाधि का दोष जा रहा है आगे कहा था कि उपाधि तीन प्रकार के हैं क्या क्या था पक्ष धर्मावच्छिन्न साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापक तो पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक इसके लिए दिखाते केवल साध्य व्यापक के लिए दो दृष्टांत हैं एक मूल में था एक पदकृत्य में दिए मूल में क्या था वन्यौन, वन्यौन, बने हैं मानसपत कह देंगे और पदकृत्य में दिए क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्व क्रतु बाह्य हिंसावत तो ये हुआ तभी यहाँ उपाधि क्या दे दिए निषि और मूल में उपाधि आर्देन। आर्देन। से ये उपाधि तो ये उपाधि केवल साध्य व्यापक अर्थात यत्र साध्यम तत्र उपाधि इस प्रकार की मिल जाता है आगे द्वितीयो यथा प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष उसके आगे हाईफेन नहीं चाहिए के आगे है तो फिर वो प्रत्यक्षः अच्छा आगे भी हाईफेन दिया है अर्थात इसका हाइफेन का अर्थ है कि ये अलग अलग करके रखना चाहता है खाली अर्थात ये एक पद ये उसका उद्देश्य नहीं है वायु प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयवाद दृष्टांत तो ले लेंगे जलवत थोड़ा लिख ले सकते हैं नहीं तो दृष्टांत तो जलवत अच्छा अभी इसमें दृष्टांत तो हो गया जलम और इसमें पक्ष्य क्या हुआ वायु बाय। हो और साध्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय तुम तो ये प्रत्यक्ष जो स्पर्श उसका आश्रयत्व प्रत्यक्ष स्पर्श है तस् आश्रय तुम अच्छा अभी दृष्ट कैसे दृष्टांत जलवत अच्छा अभी दृष्टांत में प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व जल में रहेगा जल में स्पर्श होता है जल में क्या स्पर्श शीत स्पर्श तो अभी दृष्टांत में हेतु रहा और दृष्टांत में प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष शब्द तीन में व्यवहार होते हैं प्रत्यक्ष प्रमा में भी व्यवहार होगा प्रत्यक्ष इंद्रिया में भी व्यवहार होगा और प्रत्यक्ष विषय में भी व्यवहार होगा तस्मात ये प्रत्यक्ष प्रमा का कारण हो तस्मात तस्मात् प्रत्यक्षम इंद्रियम इस प्रकार की कहा अंतिम है तो इंद्रियों को भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा जो कि प्रत्यक्ष प्रमा का कारण है और चाक्षुष ज्ञानम प्रत्यक्षम तो वहां प्रमा में प्रत्यक्ष शब्द व्यवहार किया गया और घट प्रत्यक्ष तो यहां विषय में प्रत्यक्ष शब्द व्यवहार किया गया यहाँ प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्ष तो यहाँ प्रत्यक्ष किस में व्यवहार किया गया विषय में तो अर्थात वायु प्रत्यक्ष अर्थात विषय प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष अर्थात वहां ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा विषय प्रत्यक्ष होने से ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते अच्छा अभी जल में प्रत्यक्षत्व रहेगा अर्थात जल प्रत्यक्ष विषय है प्रत्यक्ष आ जाएगा अभी व्याप्ति कैसे कहा जाएगा इस प्रकार की हम व्याप्ति कह देंगे तो कहने से कहेंगे जहाँ प्रत्यक्ष स्पर्श है वहां प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार की अभी वायु में भी प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है वायु का स्पर्श होता तो है अनुश्णा कहेंगे तो होने से वहां भी प्रत्यक्ष तो रहना चाहिए ये कह देंगे वायु का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए अर्थात ये आपको तो, व्याप्ति दिखा करके पक्ष में अपसाध्य का सिद्ध करने के लिए चलेंगे कहेंगे हेतु केवल अर्थात साध्य का सिद्ध नहीं करवा पाएगा जैसे पर्वत धूमवान बनने वहाँ केवल बन्ही धूम का सिद्धि कर देगा बन्ही के साथ अर्धरंजन संयोग मिलने से इसलिए प्रयोजक हो जाएगा अर्धरंजन संयोग का इसी प्रकार की यहां कहेंगे प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय जो बनेगा वो प्रत्यक्ष बन जाएगा वायु भी प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने से वो भी प्रत्यक्ष बन जाएगा कहेंगे वहां केवल हेतु साध्य का सिद्धि नहीं कर पाएगा हेतु के साथ यहां उपाधि प्रयोजक बनकर के आएगा यहाँ उपाधि क्या है कहते हैं उद्भूत उद्भुत ये उपाधि है रूपवत्व रूपवत्वम अर्थात रूप उद्भूत कहते हैं अर्थात इंद्रिय ग्राह्य होना उद्भूत इंद्रिय ग्राह्य होने से उसको उद्भुत ये कहा जाएगा तो उद्भुत रूप कोई भी पदार्थ चाक्षुष ग्राह्य होने के लिए उसमें खाली चाक्षुष नहीं जिस इंद्रिय से ग्रहण होते हैं उसमें उद्भूत तो भी आना चाहिए और महत्व भी आना चाहिए जैसे चाक्षुष ज्ञान होने के लिए पदार्थ में उद्भूत रूपवत्व भी होना चाहिए उद्भूत अर्थात इंद्रिय ग्राह्य योग्यत्व ये भी होना चाहिए और महत्व भी होना चाहिए अगर महत्व तो परिमाण नहीं वो पदार्थ चक्षुष ग्रहण नहीं होगा जैसे दियोणु को हो गया पृथ्वी का दियोणुक हो गया तो उसमें उद्भूत रूप तत्व है किंतु महत्व परिमाण नहीं है महत्व परिमाण नहीं रहने से उसका ग्रहण नहीं होगा और जो चक्षुर इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय महत्व परिमाण वाला है वो कोई परमाणु नहीं है महत्व परिमाण वाला है किंतु उसमें उद्भूत रूपवत्व नहीं है इसलिए इंद्रिय भी नहीं होता है इंद्रिय ग्राही होने के लिए दो चीज इंद्रिय इंद्रिय कोई परमाणु रूप नहीं है ना न्यायिक लोग तो हाँ। मतो परिमाण है वो परमाणु रूप देवणु का रूप नहीं है वो महत्व परिमाण वाला है और तो अतिद्रिय होता है अर्थात तो इंद्रिय ग्राही नहीं होता है क्यों नहीं होता है उसमें रूप नहीं है बोलकर के नहीं रूप है किन्तु उसमें महत्व परिमाण नहीं है बड़ा होना चाहिए महत्व तो परिमाण नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा त्रिवणु को होने से त्रिवणुको में ये मध्यम महत्व तो है महत्व तो होने से त्रिवणु को ग्रहण होगा त्रिणुको का नीचे जो हो जाएंगे उद्भूत उद्भुत रूप तर रहेगा किंतु महत्व तो परिमाण नहीं होने से ग्रहण नहीं होगा वही पदार्थों का बहुत टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए फिर ग्रहण होगा नहीं होगा क्यों नहीं हुआ उसका रूप क्या चला गया रूप है तो किन्तु क्यों ग्रहण नहीं हुआ कहेंगे उसमें महत्व तो परिमाण नहीं है तो इंद्रिय ग्राह्य होने के लिए दो चाहिए महत्व तो परिमाण चाहिए और उद्भुत ये रूपवत्वम चक्षु इंद्रिय है तो महत्व परिमाण है किन्तु उद्भुत रूपवत्वम नहीं है तो इसलिए वो ग्रहण नहीं होता है उद्भुत अर्थात इंद्रिय ग्राह्य होने का योग्यता तो उसको उद्भूत कहेंगे उद्भूत रूपत्वम इसी प्रकार की उद्भूत स्पर्शवत्व ये भी जल का परिमाण परमाणु में भी उद्भूत स्पर्शवत्व है शीत स्पर्श है किंतु ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें महत्व तो परिमाण नहीं है तो कहीं भी इंद्रिय इंद्रियाग्राही होने के लिए दो चीज चाहिए उद्भुत रूपत्वम यहाँ उद्भुत रूपवत्वम चाहिए अर्थात एकदम परमाणु बना करके उसको रखेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा इसलिए कहते हैं कि ये, आप जब बहुत चबाएंगे कोई पदार्थ को उसका जो रस है वो ग्रहण नहीं होगा अर्थात वास्तविक ये जो हमारा रसन इंद्रिय का जो अग्र भाग एक इंच है उसमें मधुर रस ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है आप जीवा का एकदम अग्र में रख के देखिए मधुर रस ग्रहण नहीं कर पाएगा एक इंच का अंदर में मधुर रस ग्रहण करने का सामर्थ्य है तो अगर आप सामने में रख करके इतना चबाएंगे इतना चबाएंगे आपका जो बाकी ये रस है मतलब जो क्षारण होता है रस वो सब आकर के उसके साथ इतना मिल करके उसने उसको डाइल्यूट कर देगा फिर उसका वो उद्भुत महत्व परिमाण नहीं रहेगा बहुत मिल जाएगा मिलने से फिर देखेंगे आगे जब जाएगा और वो रसन इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा आप सामने में रख कर खूब चबाएंगे और फिर आगे अंदर लेंगे देखेंगे और मीठा पता नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं तो मीठा तो खाना ही नहीं है अरे तो मीठा खाना ही नहीं तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्योंकि इतना चोबाव कि उसको पता न चले कि मीठा है तब तो आप उसको ग्रहण करने से भी आपका शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा तो अर्थात परमात्मा इस प्रकार के हमको दिए हैं सामने में ग्रहण नहीं होगा अंदर होने से ग्रहण होगा इस प्रकार शायद मिर्ची में मिर्ची भी सामने में ग्रहण नहीं कर पाएगा थोड़ा अंदर होने से ग्रहण करेगा ये भी अच्छा इसमें जल में रस अलग है रूप अलग है जल में दोनों है रूपवत्व भी है रसवत्व भी है अच्छा उद्भुत रूपवत्व उपाधि हुआ अभी प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व होना चाहिए और उद्भूत रूपवत्व होना चाहिए तभी साध का सिद्धि कराएगा बनी होना चाहिए और साथ में आर्द्र इंधन संयोग होना चाहिए तो ये होने से साध्य का सिद्धि कराएंगे इसी प्रकार की प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय आश्रयत्वम है वायु में प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय वत्वम है वो तो है किंतु उद्भूत तो रूप रूपवत्व है नहीं है तो नहीं होने से तो अभी ये जहा ये विशिष्ट हेतु अभी उपाधि के साथ मिला जहाँ उपाधि विशिष्ट हेतु रहेगा वहीं साध्य रहेगा आर्द्र ईंधन संयोग विशिष्ट बंधी जहाँ रहेगा वहीं धूम होगा इसी प्रकार की यहाँ उद्भूत रूप विशिष्ट जो स्पर्श ये प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व जहाँ रहेगा वहीं प्रत्यक्ष विषयत्व तो रहेगा तो अभी उद्भूत रूपवत्व विशिष्ट प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व घट तो में रहेगा तो वो प्रत्यक्ष विषय बन जाएगा किन्तु वायु में उद्भूत रूपवत्व विशिष्ट प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रय तो रहेगा क्यों नहीं रहा उद्भुत रूपवत्व विशेषण अंग नहीं रहा तो नहीं रहने से ये हेतु साध्य का सिद्धि पक्ष में नहीं करवा पाएगा वायु में प्रत्यक्ष विषय तो नहीं रहेगा अर्थात न वायु का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो हम कहते हैं कि ये वायु का जो स्पर्श है ये स्पर्श का प्रत्यक्ष हुआ वायु का प्रत्यक्ष नहीं हुआ ये प्राचीन लोग कहते, है लो कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं वायु का भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि हमको वायु का स्पर्श हुआ कहते हैं तो दूसरे लोग कहेंगे वायु का जो उष्ण स्पर्श आपका स्पर्श इंद्रिय उष्ण स्पर्श को ग्रहण किया तो वायु को ग्रहण नहीं किया ऐसा कहते हैं तो यह किन्तु उद्भुत रूपत्व लेकर के अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्ष का विचार कर रहे रूप दे दिया तो ये हुआ कि यहाँ उपाधि ये सिद्ध हुआ तो अभी किन्तु यहाँ विचार चल रहा था कि द्वितीय अर्थात तो पक्ष्य धर्मा व धर्म साध्य का व्यापक होगा उपाधि तो अभी यहाँ साध्य क्या है उपाधि क्या है उद्भुत रूपवत्व अभी आपको साध्य व्यापक उपाधि होना चाहिए कैसा कहेंगे ऐसा होना चाहिए अगर हो जाएगा हम कहेंगे केवल साध्य का व्यापक हो गया आगे कहते हैं तत्र यत्र तत्र यत्र तत्यक्ष तद्भुत रूपत्व न केवल साध्य व्यापकत्व ये नहीं होगा केवल साध्य व्यापक क्यों नहीं होगा रूपे विविचारत रूप में प्रत्यक्षत्व रहेगा रूप में प्रत्यक्ष तो रहेगा रूप में उद्भुत रूप रहेगा रूप में रूप रहेगा रूप में रूप नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ रूप में रूप नहीं है रूप प्रत्यक्ष से ग्रहण हुआ जैसे कहते हैं कि इसमें रूप है किंतु इसमें जो रूप है उस रूप में और रूप नहीं है तो ये नया इकलो कहते हैं बाकी सब लोग मानते हैं इसको द्वित उपाधि का द्वितीय प्रकार हाँ उपाधि का द्वितीय प्रकार पहले तो ये उपाधि कैसा वो दिखा दिया ये उपाधि होता है किंतु उपाधि साध्य का व्यापक होना चाहिए किस प्रकार साध्य का व्यापक केवल साध्य का व्यापक कहते हैं ना नहीं है केवल साध्य का व्यापक नहीं होगा पक्ष धर्म अवच्छिन्न जो साध्य उसी का व्यापक होगा उसको दिखाते हैं आगे अभी यहाँ तक देखा दिया की केवल साध्य व्यापक नहीं हुआ क्योंकि केवल साध्य व्यापक होने के लिए कैसा कहते तत्र तो उद्भुत रूपवतम किंतु रूप कि में प्रत्यक्षत्व कि किंतु उद्भुत रूपवतम नहीं रहा रूप में रूप नहीं है अभी किस प्रकार के साध्य का व्यापक होगा कहते हैं किन्तु यहाँ पक्ष हो गया वायु वायु एक द्रव्य है तो पक्ष धर्म मान लेंगे द्रव्यत्व तो द्रव्यत्व रूप प्रत्यक्ष जहां होगा द्रव्यत्व रूप प्रत्यक्ष मतलब द्रव्यत्व अवच्छिन्न प्रत्यक्ष अर्थात द्रव्य प्रत्यक्ष क्योंकि आप प्रत्यक्ष विषय उसको कहते हैं जिसमें द्रव्यत्व से वो अवच्छिन्न होता है अर्थात द्रव्य है वो द्रव्य प्रत्यक्ष होगा तो वही उद्भुत रूप रहेगा आप अभी रूप में वे विचार दिखा दिए तो वो गुण हो गया इसलिए कहते हैं कि यह द्रव्य प्रत्यक्ष का व्यापक होगा उपाधि जहाँ द्रव्य है और प्रत्यक्ष हो रहा है वहां उद्भूत रूप रहना पड़ेगा किंतु द्रव्य लक्षण यह पक्ष धर्मस तो पक्ष हो गया वायु उसका धर्म हो गया द्रव्यत्म वायु तो कह सकते हैं तो यहाँ द्रव्य तो लेकर के विचार के लिए दिखाते पक्ष धर्मस तद अवच्छिन्न अर्थात द्रव्य तो अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्व अर्थात तो द्रव्य भी हो और प्रत्यक्ष भी हो तो रहेगा ये चारों में तो यहाँ उद्भुत रूपवत्व उद्भुत रूपवत्व कहने से यहाँ द्रव्यत्व लक्षण पक्ष धर्म कहने से तो पृथ्वी जल तेज वायु तीनों में चारों में आ गया द्रव्यत्व किंतु हम यह प्रत्यक्ष कहने से यहाँ उद्भुत रूपवत्व लेने से यह चाक्षुष प्रत्यक्ष का ही विचार कर रहा है क्योंकि नहीं तो उद्भूत रूपवत्व खाली रूप को ले लिया किंतु द्रव्यत्व लक्षण यह पक्ष धर्म तद अव छिन्न अर्थात द्रव्यत्व भी रहे और प्रत्यक्षत्व रहे अर्थात द्रव्य प्रत्यक्ष तद अवच्छिन्न और वही प्रत्यक्षत्व कह दिया पक्ष धर्म हो द्रव्यत्व द्रव्य अवचिन्न अव कहना चाहिए था तो फिर वही प्रत्यक्ष वही शब्द क्यों जोड़ दिया इसके आगे कहेंगे अभी द्रव्य अवचिन्न प्रत्यक्षत्व जहाँ रहेगा वहाँ उद्भुत रूपवत्व रहेगा अभी द्रव्य अवचिन्न अवच्छिन्न ये रूप में रहेगा द्रव्य अवचिन्न अवच्छिन्न प्रत्यक्ष रूप में नहीं है क्योंकि रूप द्रव्य ही नहीं है तो नहीं होने से वहाँ उद्भुत रूपवत्व भी नहीं है रूप में उद्भुत रूप नहीं है आपका जो उपाधि होगा वो साध्य का व्यापक होना चाहिए केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ तो अभी हम कहेंगे कि ये केवल साध्य का व्यापक नहीं है अपितु ये पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य का व्यापक अर्थात तो उस साध्य का व्यापक होगा जिसमें पक्ष धर्म भी रहे तो उस प्रत्यक्ष का व्यापक हो जाएगा उद्भुत रूपवतम जो प्रत्यक्ष द्रव्य का प्रत्यक्ष हो तो जहां द्रव्य प्रत्यक्ष तो रहेगा वहां उद्भूत रूप रहेगा तो घटापटा नदी पर्वत आप कुछ भी ले लीजिये वहां उद्भुत रूपवत्म रहेगा क्योंकि द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है आप दिखा दिए रूप में तो रूप द्रव्य नहीं है तो नहीं होने से अर्थात ये जो आप दोष दिखाए थे वो दोष वारण हो जाएगा हम कहेंगे कि पक्ष धर्म अवच्छि साध्य का व्यापक सकल साध्य का व्यापक नहीं है जितने साध्य में पक्ष धर्म रहता है अच्छा अभी आप प्रत्यक्ष जोड़ दिए अग्नि ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय तो यहाँ आपको और ये उपाधि का अर्थात आप, तो आप उपाधि का आवश्यकता प्रमाण नहीं कर पाएंगे क्योंकि अग्नि तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है अब मान लेंगे अग्नि तो प्रत्यक्ष होता है ये अनुमान में एक उपाधि देकर के आप क्या कहना चाहते हैं कि ये साध्य ये पक्ष में नहीं रहता है हेतु पक्ष में रहता है साध्य पक्ष में नहीं रहता है हेतु व्यभिचारी हेतु है ये प्रमाण करना यहाँ तात्पर्य है तो अगर आप वहां अग्नि बोल करके पक्षी लगा देंगे तो फिर यहाँ इस अनुमान में उपाधि है वो पता नहीं चलेगा क्योंकि साध्य तो पक्ष में रहेगा साध्य हो गया प्रत्यक्षतम तो ये अग्नि में रहेगा अच्छा है तो इसलिए ऐसा पक्ष दिखाए हैं जिसमें कि साध्य नहीं रहता तभी उपाधि की सिद्धि होगी तो उपाधि सिद्धि होने से दिखाते है कि उपाधि केवल साध्य का व्यापक नहीं है अपितु पक्ष धर्म वाला जो साध्य होगा उसी का व्यापक होगा उपाधि अच्छा पक्ष धर्म तद अवच्छिन्न यत्र यहाँ ये पक्ष धर्म अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्व रहेगा तत्र उद्भूत इति पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम तो केवल साध्य का व्यापक नहीं है जो साध्य पक्ष धर्म वाला है यहाँ पक्ष धर्म क्या हुआ द्रव्यतुम जो वाला साध्य होगा तो जो है वो वाला है तो किंतु हमको अभी साध्य है कि प्रत्यक्ष वायु में तो है कि प्रत्यक्ष नहीं है नहीं होने से वहां उद्भूत रूपत्व में भी नहीं है तब का साध्य भी नहीं है उपाधि भी नहीं है कोई बात नहीं है आपको दिखाना है कि जहाँ ये साध्य रहेगा वहाँ उपाधि रहेगा अर्थात द्रव्य तो अवच्छिन्न प्रत्यक्ष जहाँ जहाँ रहेगा तो कहाँ कहाँ रहेगा कहने पृथ्वी जल तेज जहा महत्व पर, परिमाण है वो तीन में रहेगा और वहां उद्भुत रूप में रहेगा पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य का ये व्यापक हो जाएगा यत्र पक्ष धर्मस् न यह पक्ष धर्मस्थ वही प्रत्यक्षत्व यत्र तत्र तर उदभूत रूपवत्व पक्ष धर्म अवचिन्न साध्य व्यापकत्व एवं केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य का व्यापक हुआ कैसे हाँ उसी को कहते हैं अभी आप ये बही पद क्यूँ दे दिए अभी आप व्याप्ति कैसे दिखाएं जहाँ पक्ष धर्म अवच्छिन्न प्रत्यक्ष रहेगा वहाँ उद्भुत रूपवत्व रहेगा ऐसा होगा बही पद नहीं रह से अभी पक्ष धर्म हो गया द्रव्यत्व द्रव्य तो अवचिन्न प्रत्यक्षत्व आत्मा में रहेगा आत्मा द्रव्य है और मानस प्रत्यक्ष है तो अभी कहा जाएगा कि द्रव्य तो अव छिन्न ये आत्मा में भी रह जाएगा किंतु वहाँ उद्भूत रूपवत्व है आत्मा में रूप है नहीं है इसलिए वही प्रत्यक्षत्व लिया जाएगा जहाँ द्रव्यत्व अवचिन्न बही प्रत्यक्ष इस प्रकार की करेंगे वही कहने से बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष अब आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है कि मानस प्रत्यक्ष होता है तो मानस प्रत्यक्ष वाला नहीं लेना है इसलिए वही प्रत्यक्ष तुम कहा आगे दिया है पंक्ति आत्मनी व्यभिचार वारणाय वही पदम आप अगर वही पद नहीं देंगे तो व्याप्य कौन होगा द्रव्य तो अवच्छिन्न प्रत्यक्ष वही पद नहीं कहेंगे द्रव्य तो अवचिन्न प्रत्यक्षत्म जहाँ द्रव्य तो अवचिन्न प्रत्यक्षत्म आत्मा में रहेगा वहाँ उद्भुत रूप में रहेगा नहीं रहा तो इसलिए यहाँ वही पद दे दिया ताकि द्रव्य तो अवचिन्न वही प्रत्यक्ष तो आत्मा में नहीं रहेगा मानस प्रत्यक्षत्म है वही अर्थात बहिरीन्द्रिय ग्राह्य प्रत्यक्षत्म आत्मनि व्य विचार पदम वही पद नहीं कह कर करके आपका जितना व्याप्ति हो रहा है वो आत्मा में विचार हो जाएगा उद्भूत रूपवत्व तो नहीं रहा किन्तु द्रव्यत्व अवच्छिन्न प्रत्यक्ष जाएगा इसको बारण करने के लिए बही पद कहना पड़ेगा अच्छा अभी उद्भूत रूपवत्व में ये उपाधि बनाने के लिए साध्य का व्यापक तो हो गया साध्य अर्थात पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य का व्यापक हुआ और दूसरा अंश क्या होना चाहिए उपाधि बनने के लिए साधन का अव्यापक साधन क्या है तो प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्म ये वायु में है स्पर्श का आश्रयत्म है तो किन्तु वहाँ उद्भुत रूपत्व नहीं है तो नहीं होने से अभी आपका ये साधन का अभ्यापक हो गया अगर वहां हम अग्नि बोल करके लगा देंगे उद्भूत रूप नहीं है वहाँ नहीं दिखा पाएंगे हमको अन्य जगह कुछ पड़ेगा य प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व च अव्यापक वायु में साधना का अव्यापक क्यों तत्र उद्भूत रूप भी रहा वायु में उद्भूत रूप नहीं है उपाधि नहीं रहा और साधना जो है प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व ये वायु में है इसलिए पक्ष में साधना का अव्यापक दिखाएगा आगे तृतीयो यथा ये, ये द्वितीय प्रकार की हुआ द्वितीय का एक ही उदाहरण तृतीय प्रकार की क्या था साधन अवच्छिन्न साध्य का व्यापक अर्थात वही साध्य का व्यापक उपाधि होगा जो साध्य की साधन के द्वारा अवच्छिन्न हो रहा है तो अर्थात साधन में जो धर्म रहता है वो ही धर्म वाला जो साध्य होता है हाँ, हाँ।, हाँ। साधन आगे दृष्टांत तो देख लीजिए और थोड़ा स्पष्ट आ जाएगा ध्वंसो विनाशी जन्यवात दृष्टान्त तो दे देंगे घटवत ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात घटवत इस प्रकार के दृष्टांत तो देंगे अब यहां साधन हो गया जन्यत्वम तो अभी आगे कहते हैं इतियत्र भावत्वम उपाधि अभी उपाधि दिखाने के लिए आपको साध्य का व्यापक होना चाहिए आपका साध्य क्या हो गया विनाशित्व जहां जहां विनाशित्व रहेगा वहा वहा भावत्वम रहेगा ऐसा नहीं है जहा विनाशित्व रहेगा वहा भावत्व रहेगा ऐसा नहीं है कहा दिखा सकते हैं ध्वस का विनाश मानते हैं न एक लोग ध्वस का कहा विनाश होगा ध्वस को मतलब एक पक्ष में दिखाते हैं ना कि उसका ध्वंस का ध्वंस का अप्रतियोगी है प्रागभाव प्राग प्रागभाव विनाशी है किंतु किन्तु अभावत्व तो नहीं है अगर आप कहेंगे यत्र विनाशी तव तत्र भावत्व ये प्राग भाव में नहीं रहा भावत्व तो अर्थात अभावत्व तो का जो नहीं होना वास्तविक अभाव का ज्ञान होने के लिए भाव का चाहिए भाव पूछेंगे तो अभाव जो नहीं है अभाव समझ जाते हैं चार अभाव को छोड़कर के बाकी जितने हो गए अच्छा भावत्वम तो उपाधि तस् यत्र विनाशित्व तत्र भावत्व तो इस प्रकार की होगा नहीं, नहीं होगा ये होने से केवल साध्य व्यापक होता किन्तु नहीं होगा क्योंकि प्राग, भाव तो प्राग भाव भावत्व भी रहा में विनाशित्व तो रहा किंतु भावत्व नहीं रहा नहीं रहने से केवल साध्य व्यापक नहीं हुआ केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ किंतु आगे कहते हैं जन्यत्व रूप साधन अवच्छिन्न विनाशित्व अभी साधन हो गया जन्यत्व जन्यत्व रूप जो साधन है से अवच्छिन्न जो विनाशित्व अभी घट में विनाशित्व रहेगा और जन्यत्व भी रहेगा जन्यत्व से अवचिन्न हो जाएगा जो आपका ये साध्य जन्यत्व आपका साधन है हेतु है तो साधन अवचिन्न जो साध्य होगा साधन हो गया जन्यत्व तो जन्यत्व अवचिन्न जो साध्य होगा अर्थात जो साध्य जन्य होगा तो जन्यत्व अवचिन्न साध्य का ये व्यापक हो जाएगा देखिए अभी आपको प्राग में भी हो गया था क्योंकि वहां विनाशित्व रहा और वहां भावत्व नहीं रहा अभी देखिए आप सकल विनाशित्व नहीं लेना है जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व लेना है अभी जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व ये प्रागुभाव में रहेगा नहीं रहेगा तो अभी आपको साध्य भी नहीं रहा और उपाधि भी नहीं रहा कोई दोष नहीं रहा बाकी जहां आप दिखाएंगे सर्वत्र जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व रहेगा तो भावत्व रहेगा ही जन्य तो विशिष्ट विनाशी नहीं हुआ बाकी कोई भी आप जन्यतो जन्य तो विशिष्ट विनाशी अर्थात जन्य विनाशी कोई भी जन्य विनाशी लीजिए सब भाव ही होगा लेकिन जो जन्य है वो तो तो जो जन्य है विनाशी होगा होगा ध्वस जन्य है विनाशी है ध्वस विनाशी हाँ। है ध्वंस विनाशी नहीं तो इसलिए वो होगा नहीं अच्छा। मतलब वही अभाव में ही वो मतलब ये दोनों व्यविचार और अभाव स्थान दिखाएंगे तो यद यदि कृतकम वो वहाँ यद्यद्यद कृतकम अर्थात यद यद भाव कृतकम सर्व कृतक में अनित्यम नहीं जाएगा भावकृत अच्छा आगे इसलिए तो यहां ध्वंसो को पक्षे बनाया ये ध्वंसो में साध्य हेतु तो रहेगा किंतु उपाधि नहीं रहेगा इसलिए यहां ध्वंसो को पक्षे बनाया आगे बताएंगे उसका तभी तो केवल साध्य का व्यापक उपाधि नहीं हुआ विनाशित्व हो गया साध्य और उपाधि हो गया यत्र यशित्व तत्र भावत्व प्रागवा में व्यभिचार हो गया इसलिए कहेंगे कि जो जन्य विनाशी होगा वो भाव होगा यत्र जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व वहां भावत्व ये सर्वत्र मिल जाएगा किंतु आगे कहते हैं किन्तु जन्यत्व तो रूप साधन अवचिन्न विनाशित्व यत्र कहा दिखाएंगे दिखाएंगे घटपट इत्यादि में जन्य जन्य तो हो गया साधन तद अव छिन्न विनाशी जन्य रूप साधन ये एक ही है जन्यो का अवचिन्न था विशिष्ट जन्य तो अवच्छिन्न जो विनाशी जहाँ रहेगा घट में तत्र भाव घटपट सर्व रहेगा साधन अवचिन्न साध्य व्यापक साधन अवचिन्न साध्य व्यापक और ये हो गया साध्य का व्यापक हो गया किंतु केवल साध्य का व्यापक हुआ नहीं हुआ साधन अवच्छिन्न साध्य का व्यापक हुआ और दूसरा अंश क्या दिखाना पड़ेगा साधन का अभ्यापक ये दिखाना पड़ेगा इसको कहते हैं आगे यत्र जन्य जन्यत हो गया साधन तो साधन का अव्यापक दिखाएंगे तो जहाँ जन्य तो होगा वहाँ भावत्व रहेगा तो जहाँ जन्य तो वहाँ न भावत्व से दिखाना पड़ेगा तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा यत्र तत्र नौ यत्र तत्र ये जन्य जन्यत्व त भावत्व साधन अव्यापक च ध्वंसे ध्वंस में जन्यत्व तो है किंतु भावत्व नहीं है नहीं होने से पक्षियों में साधनों का अभ्यापको तुम दिखा दिया तत्र भावत्व भी रहा उनमें से साधनों का अव्यापक भी हुआ क्योंकि उपाधि होने के लिए साध्य का व्यापक भी होना चाहिए साधनों का अव्यापक भी होना चाहिए साध्य का व्यापक तो अलग अलग प्रकार से सब हो रहे हैं कि साधन का व्यापक अव्यापक तो सर्वत्र होना ही चाहिए इसलिए उसको भी सर्वत्र दिखा रहे हैं साधन व्यापकत्व तो ये जो अनुमान दिया ध्वंसो विनाशी जन्यवात यहाँ इस अनुमान में साध्य क्या हुआ और उपाधि किसको दे रहे हैं भावत्व यत्र विनाशीतम तावत्व ऐसा हुआ कहा नहीं हुआ प्रागवा में नहीं हुआ इसलिए केवल साध्य व्यापक नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे अभी जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व जहाँ रहेगा प्राग हवा में जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व तो रहेगा तो विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशिष्ट भाव हुआ तो वहाँ जन्य विशिष्ट तो विनाशित्व तो भी नहीं रहा भावत्व तो भी नहीं रहा कोई दोष नहीं है और इसको छोड़कर के अन्यत्र जहाँ भी जन्य तो विशिष्ट विनाशित्व तो दिखाएंगे नदी पर्वत गटपट इत्यादि में सर्वत्र भावत्व तो रहेगा आगे उसका द्वितीय उदाहरण दिखाते हैं स श्याम मित्रातनेतवाद इति यहाँ घटना ऐसे है कि मित्रा नामक कोई स्त्री है उसका आठ पुत्र है आठ पुत्र में प्रथम सप्तपुत्र श्याम वर्ण है और अष्टम पुत्र के लिए अभी अनुमान कर रहे हैं अष्टम पुत्र किंतु श्याम वर्ण नहीं है उसके लिए अभी अनुमान कर रहे हैं और अनुमान क्या कर रहे हैं कहते स श्याम अष्टम पुत्र भी श्याम है क्यों कहते मित्रातनेतवाद तो इस अनुमान में व्याप्ति कैसे कहेंगे अभी श्याम इसको कहा दिखाएंगे अष्टम में, में श्याम अभी निश्चय हो गया क्या वो तो पक्ष है हाँ पहले सप्त में दृष्टांत दिखाएंगे यत्र यत्र मित्रा तयत्म तत्र श्याम तम ये सप्तम पुत्रों में सप्तपुत्रवत दृष्टान्त हो गया सप्तपुत्रवत हो गया अभी अष्टम पुत्र में वहां भी मित्रा तो अन्य रहेगा तो रहने से वहां भी श्याम तो रहना चाहिए कहते हैं किंतु वो प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है कहते हैं वो देखने से तो नहीं है तो विरोध हो रहा है तो अर्थात ये अनुमान है ये सद अनुमान नहीं है इसमें कोई ना कोई दोष है अभी क्या दोष है कहते हैं कि ये जो अनुमान है ये हेतु सदहेतु नहीं है अत्र साक जन्य तुम उपाधि अर्थात साक भक्षण करने से ये श्याम वर्ण पुत्र होता है ऐसा कहते हैं तो साक जन्य तुम ये उपाधि हुआ अर्थात ये हेतु पक्ष में साध्य का सिद्ध नहीं करा पाएगा ये हेतु कहीं भी साध्य का सिद्ध नहीं करा पाएगा केवल हेतु जैसे पर्वत हो धूमवान तो बन्ने यत्र बन्नी तत्र साध्य ये सिद्ध करवा देगा बन्नी यत्र बन्नी तत्र धूम ऐसा कह देगा नहीं कह पाएगा अभी बन्ही के साथ क्या आना पड़ेगा अर्धरंजन स्वयं को उपाधि आना पड़ेगा इसी प्रकार की यहाँ यत्र मित्र तन तत्र श्यामत्म ऐसे ये वास्तविक नहीं है क्योंकि अष्टम में तो नहीं है ये इसलिए जानना पड़ेगा कि मित्र तनत्व तो के साथ और कुछ आ रहा है जो कि श्यामत्व का कारण हो रहा है क्योंकि एक जगह में अगर विविचार हुआ था ये हेतु सदहेतु नहीं है जैसे अयोगलोक में बनी तो हुआ किन्तु धूम नहीं है व्यभिचार हुआ इसी प्रकार की मित्रातनत्व होने पर भी श्यामत्व यहाँ नहीं है अर्थात तो मित्रातन श्यामत्व का प्रयोजक नहीं है हेतु तो केवल वो सिद्ध नहीं कराएगा तो क्या है कहते हैं साक पाक जन्यत्म साक्युम तो जहा मित्रा तनयत्व मित्रा साक पाक जन्य सती मित्रातनत्म तो वहां ये श्यामत्व होगा तो उपाधि हो गया शाक पाक अच्छा अभी यहा साध्य क्या हुआ और साध्य का व्यापक आपका उपाधि होना चाहिए यत्र यत्र श्याम तत्र, तत्र साक जन्यत्वम घट में होगा घट में श्यामत है उसको पाक करने से पहले श्यामत है किंतु वहा साक जन्य नहीं है इसलिए केवल साध्य का व्यापक ये नहीं हुआ किंतु जहा साधन अवच्छिन्न साध्य होगा साधन हो गया मित्रातन तुम जहा तो विशिष्ट श्याम रहेगा वहा जन्य तो रहेगात्र उपाधि श्याम से नील घटी सत्वात न केवल साध्य व्यापकत्वं श्याम रूप का साध्य तो नील में रहेगा किंतु वहाँ साक जन्य तो नहीं होने से केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ किन्तु साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व एव यहाँ साधन क्या है मित्रातन तो मित्रातन तो, तो अवचिन्न श्याम तुम रहेगा वहाँ साक जन्य रहेगा और अष्टम पुत्र में शाक जन्य तो विरहेण साधन अव्यापक स वहा अष्टम पुत्र में पक्ष है स वहा ये मित्रातन तो रहेगा साधन रहा किंतु को पा का उपाधि नहीं रहा नहीं रहने से साधना का व्यापक हुआ तो तो शाम। शाम। ये निश्चय अर्थात ये कैसे हम निश्चय करेंगे वो तो कहेगा वो तो मित्रा ही कर पाएगी बाकी कैसे हम लोग करेंगे कि शाह को पाक कह तो दिया अष्टम पुत्र में शाह को पाक जन्य तो है वो बाकी लोग कैसे कहेंगे अर्थात ये उपाधि देने वाला कहता है कि वहाँ साकपाक जन्य तो विरोह है तो ये कौन कहेगा मित्र कहेगा बाकी लोग कैसे कहेंगे साधन अवच्छिन्न साध्य का व्यापक होगा इसके लिए दो दृष्टांत तो दिया पहले कि ध्वसो विनाशी जन्य तो आती अनुमान दिया बाकी ये दूसरा अर्थात साधन अवच्छिन्न अर्थात साधन से विशिष्ट होगा जो साध्य वही साध्य का ही व्यापक होगा उपाधि मित्रा तनत्व तो विशिष्ट जो श्याम होगा उसी का व्यापक होगा साका पाक जन्यत्व यहाँ है ये तीन दिया अर्थात तीन प्रकार की उपाधि दिया आगे ये दीपिका में देखिए उपाधि चतुर्विधा नीचे दिया है केवल साध्य व्यापक पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक साधना ना साध्य व्यापक ये तो तीन दे दिया आगे कहते हैं उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और चतुर्थ इससे लगता है की पदकृत्य के बाद दीपिका आया नहीं तो पदकृत्यकार इसको भी ले लेते कितु नहीं लिए दीपिका ये बाद में आया लिख तो दिए थे ये बाद में देखकर कर था तो कुछ छूट गया उनको लगा फिर इसलिए आगे देखिये ये चतुर्थ प्रकार की वहाँ दक्षिण पार्श्व में दिया है देखिए दक्षिण पार्श्व में तृतीय पंक्ति के अंतिम इन चतुर्थस्तु प्रागभाविनाशी प्रमेय यहाँ इतना न न दीपिका सबसे ऊपर है ना चतुर्थ चतुर्थस्तु ऊपर में दिया है ना तृतीय पंक्ति मूल में ऊपर में सबसे ऊपर देखिए ना ना वो किरणावली में, में बाद में आएंगे वो पहले मूल किरणावली तो दीपिका के ऊपर है ना चतुर्थस्तु प्राग भावो बिनाशी प्रमेयत्व इतना तृतीय अच्छा उसके ऊपर देखिए पहले तृतीय यथा प्राग भावो विनाशी जन्यत्वात यहाँ मूल में दिया था पदकृति में ध्वसो विनाशी जन्यत्वाद ये दे दिए प्रागभावो भावो विनाशी जन्यत्वाद यहाँ जन्यत्व अवच्छिन्न अनित्यत्व का व्यापक भावत्वम भावत्व भाव उपाधि है तो पक्ष अलग कर दिए कोई बात नहीं है क्योंकि दूसरों का अनुमान कोई पूरा नहीं दे देंगे ना थोड़ा अलग करेंगे तो ये हो गया प्राग भावो विनाशी हेतु दिया इसलिए यहाँ क्या हुआ जन्यत्व रूप को जो साधन है साधन अवचिन्न साध्य का व्यापक हो गया विनाशी अर्थात अनित्य साध्य हो गया अनित्यत्म जन्य तो अवच्छिन्न अनित्व तो का व्यापक हो जाएगा भावत्व जो हम लोग विचार कर लिए अभी तृतीय कहते हैं कि यहाँ हेतु जन्यत्व तो नहीं है प्रमेयत्व है प्रागभाव विनाशी प्रमेयत्वाद चतुर्थ में प्राग भाव विनाशी प्रमेयत्वाद ये चतुर्थ में है तो यहाँ कहते हैं अभी इत्यत्र जन्यत्व अवच्छिन्न अतित्व का व्यापक हो गया भावत्व जो भावत्व आपका उपाधि है वो तृतीय में जैसा था जन्यत्व अवचिन्न विनाशित्व का व्यापक तो वास्तविक भावत्व तो जन्यत्व अवचिन्न विनाशी का व्यापक है तो आपका साध्य हो गया विनाशित्व और उपाधि हो गया भावत्वम इसलिए ये दोनों तो बराबर रहेगा जन्य तो अवच्छिन्न विनाशित्व का व्यापक भावत्व हो गया किन्तु आपका यहाँ हेतु हो गया प्रमेयत्व तो प्रमेयत्व का इसके साथ कोई लेनदेन नहीं है प्रमेयत्व चाहे जन्य हो चाहे अजन्य हो चाहे द्रव्य हो चाहे कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं इसलिए कहते हैं कि ये उदासीन धर्म है यहाँ हेतु साधे के लिए प्रमेयत्व का उसका कोई किसी के साथ संबंध नहीं है तो सर्वत्र रहने वाला केवल अनु है उदासीन धर्माव्छिन्न ये प्रमेय यहा उदासीन है तो उदासीन धर्मावच्छीन तो मतलब क्या है यहाँ हेतु लगाया प्रमेयत्व तो को तो इसलिए यहाँ प्रमेय तो उदासीन नहीं वास्तविक यहाँ जन्य तो उदासीन हुआ क्योंकि यहाँ पर हेतु लगाया प्रमेयत्व तो? साधन तो अवचिन्न साध्य का व्यापक यहाँ नहीं है अपितु जन्य तो अवच्छिन्न साध्य का व्यापक हुआ और तो ये अनुमान में कहीं है अभी नहीं, नहीं है इसलिए उदासीन हुआ प्रमेय तो उदासीन नहीं है जन्य तो उदासीन है तो उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य का व्यापक उसको किरणावली में नीचे दिया है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्यम केशव व